तो ये अपरोक्ष ही है परोक्ष अगर होगा उसके द्वारा अपरोक्ष ब्रह्म का निवृत्ति नहीं होगी ऐसा कहा गया तो इसमें विवरण मंत्रालय कहते हैं कि ये ज्ञान होगा और वाचस्पति मत वाले कहते हैं कि ये अंतकरण यह करण है शब्द करण है अथवा अंत करण है ये दोनों के दिखे आगे विचारचार्याण अयम आशय अर्थात विवरण मत वालों का टीका में पहले ननु कथम वाक्याद अपरोक्ष ज्ञान विवरण मत वालक कहते हैं वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा वाक्य सर्वदा परोक्ष ज्ञान का ही जनक होता <coughs> मूल में तूर्वाचार्याण अय आशय संविद्य करण विशेष उत्पत्तिबंधन संविद अपरोक्ष अर्थात ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान जब कहेंगे तो प्रथम अर्थात प्रत्यक्ष खंड में विचार हुआ था विषय विषयचैतन्य और प्रमाण चैतन्य ये दोनों एक होने से हम ज्ञान को अपन कहेंगे तो वहाँ करण विशेष उत्पत्ति निबंधन नहीं है अर्थात विशेष करण के द्वारा होगा ऐसा वहाँ नहीं कहा गया वो कहा गया कि वृत्ति और विषय ये दोनों अवच्छिन्न चैतन्य समान हो जाना चाहिए यहाँ कारण का बात नहीं है किंतु प्रमेय विशेष निबंधनम इति उपादित योग्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य ऐसे कहे थे तो वहाँ प्रमेय का भूमिका है ये का वहा कोई भूमिका नहीं है इति कहा गया था ग्रंथ कार्य हम प्रत्यक्ष परिच्छेद में इसको कहे थे तथाच तथा तथा ज्ञान प्रमेय विशेष निबंधन सती ज्ञान को अपरोक्ष कहेंगे उसका निमित्त होगा प्रमेय विशेष निबंधन निबंधन कारण कारण तो प्रमेय विशेष को ले करके ज्ञान को कहा जाता है योग्य होना चाहिए वर्तमान होना चाहिए इस प्रकार की प्रमेय होने से ज्ञान को अपरोक्ष कहते हैं मूल में तथाच तो ब्रह्मण प्रमात्री जीव अभिन्नतया तद गोचरम शब्दजन्य ज्ञान अभी अपरुक्ष ब्रह्मण प्रमात्री जीव अभिन्नतया ब्रह्म प्रमात्री जीव के साथ अभिन्न अर्थात तो प्रमाता जो जीव है जीव का जो लक्ष्यार्थ है उसके साथ ब्रह्म अभिन्न है तद गोचरम तदगोचर ये ब्रह्म गोचरम शब्द जन्य ज्ञानम अपरोन अपरोक्ष कैसा हो जाएगा कहते प्रमात्री जीव को विषय करने वाले ज्ञान अपरोक्ष होता है अहम जब अहम बोल करके ज्ञान होता है ये अपरोक्ष होता है और उससे अभिन्न हो गया ब्रह्म तो होने से ब्रह्मों तो का ज्ञान भी यह अपरोक्ष हो जाएगा जो अहम का ज्ञान होता है यही ब्रह्म ज्ञान है किंतु तो यह अहम का ज्ञान को यह बुद्धि कह देता है कि यह परिचिन है अगर यह बुद्धि कहेगा कि ये जो अहम का ज्ञान हो रहा है ये परिचिन नहीं है यही अहम ही अपरिचिन्न है तो ये ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ये बुद्धि क्यों उसको परिचिन करता है बुद्धि स्वभाव बना लिया है कि शरीर इत्यादि के साथ त्मिक बनाने का तो तादात्मिक हो जाने से कैसे कहेगा कि मैं तो मैं कहने से शरीर मान लेता है ना तो बुद्धि में ये जो संस्कार पड़ गया कि मैं कहने से शरीर मान लेना इसलिए ये हो गया प्रमाता जीव अगर वही अहम बुद्धि कहेगा की नहीं अहमकार तो भ्रम ही है तो हो गया इतना ही काम करना कठिन नहीं है तो शरीर इत्यादि के साथ धम्य को हटा लेना जा, हट हटना चाहिए, चाहिए तब तो जब व्यवहार में उतरेगा पूर्व संस्कार बसा आ जाएगा मेरे को कह दिया मेरा ले गया ये तो होगा तो धीरे धीरे फिर वो भी हट जाएगा किन्तु पहले बुद्धि का ये मतलब निश्चय हो जाना चाहिए कुछ दिन पहले तीन चार दिन पहले सुबह एक दिन मनुष्य जी बोल रहे थे ना बढ़ते जब विचार चलता है तब तो, तो निश्चय रहता है जैसे व्यवहार में उतर जाते हो खो जाता है धीरे धीरे बढ़ेगा टीका में सन्निकृष्ट विषय शब्द जन्यम अपे ज्ञानम अपरोक्षम एवं उत्तम प्रत्यक्ष खंड में यह कहा गया था शब्द जन्य ज्ञान शब्द जन्य ज्ञान का स्वभाव है परोक्ष होना किंतु अगर विषय सन्निकृष्ट है तब ज्ञान तो अपरोक्ष विषय सन्निकृष्ट होने से जैसे वहां उदाहरण दिया था दसम स्तोम से ये तो शब्द से ज्ञान हुआ कहते हैं कि विषय अपरोक्ष अपरोक्ष है है प्रत्यक्ष का अपरो विषय प्रत्यक्ष होने से शब्द जन्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष होगा इसी प्रकार की यहाँ तत्व त्वम तो पदार्थ ये तो वाक्य सुना तत्त्वम से किंतु त्वम पदार्थ जो है वो अपरोक्ष है तुम का अर्थ तो ये अपरोक्ष होने से विषय अपरोय है तो शब्द जन्य ज्ञान भी अपरोक्ष हो जाएगा अहम ब्रह्मास्म अहम तो वही जो तत्व में त्व है जो तत्व में त्वम कहा जाता है तत्वी ये आचार्य का वाक्य है अहम् ब्रह्मास्मि ये शिष्य का बोध का वाक्य है ये तो विषय इसका सन्निकृष्ट तो अहम का अहम सन्निकृष्ट हैं। आपके लिए अहम सन्निकृष्ट है ना? अहं है। है ना? तो यही जो सन्निकृष्ट है वो जो ब्रह्म उसे अभिन्न है ये प्रत्यक्ष ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है हुआ किन्तु किस वाक्य से वाक्य से ऐक्य ज्ञान हुआ पहले हमको अहम का अपरक्ष ज्ञान हो रहा था ये तो हमको सर्वदा प्रत्यक्ष है अभी वाक्य से किया हुआ तो वही जो अहम है वही ब्रह्म है वाक्य ऐक्य ज्ञान कराया वाक्य पदार्थ शोधन नहीं कराया पदार्थ शोधन अर्थ अर्थात तो अवान्तर वाक्य करेंगे अथवा अहम पदार्थ का तुम पदार्थ का शोधन अन्य उपाय से भी हो सकता है ध्यान इत्यादि से भी अहम पदार्थ का शोधन हो सकता है ऐसे सांख्य योग वाले उनका भी जो पुरुष है वो भी शुद्ध है ना पुष्कर पला अर्थात वो भी तोम पदार्थ का शोधन कर लेते हैं किन्तु वहाँ क्या होता है उनका तत्पदार्थ का शोधन नहीं होता है क्योंकि वो प्रकृति को नित्य मानते हैं कहते पर्वत, पर्वत ये प्रकृति रूप से नित्य है वेदांत तो कहेगा ये नहीं है ये मिथ्या है तो लोग प्रकृति को नित्य मानने से उनका तत्व का शोधन नहीं होता है क्योंकि उनका बाकी वर्ग रह गया नित्य पदार्थ वेदांत का तत्व पदार्थ शोधन हो जाने से फिर आगे ये कहेगा कि जो ये तुम पदार्थ का अनुभव हुआ है चैतन्य बोलकर के ये तत्व पदार्थ वही है ये दोनों क्या है शोधन का अर्थ लक्ष्यार्थ का बोध यानी बाच्यार्थ लक्ष्यार्थ में अंतर क्या जाता है विशेषण अधिक आ जाता है यही सब दोष है तो वहां भी ये विशेषण अर्थात तत्व पदार्थ में विशेषण क्या है ये जो जगत दिखता है तो ये सब नहीं रहना सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हम ईश्वर कहते हैं ये जगत का सृष्टा कहते हैं तो ये सब पदार्थ ये नहीं रहना वास्तविक तो क्या होगा पहले तो तुम पदार्थ का शोधन होने के बाद अहम कूटस्थ आत्मा इस प्रकार के शब्द सुनने तुम इस प्रकार के शब्द सुनने से उसका चित्त ब्रह्म हो जाएगा स्थिर हो जाएगा मैं कहकर अर्थात जिसको तोम पदार्थ का शोधन सोद, हुआ है वो कहीं बात करता होगा कहीं कह देगा मैंने उसको कहा था उसको कोई कर देगा ये मैंने का क्या अर्थ है? उसको आ जाएगा अर्थात में शुद्ध का उसको ज्ञान है आगे उसका चलेगा कि तत्व पदार्थ का शोधन करने के लिए अर्थात ये जो दृश्यमान जगत दिखता है उसको लय कराएगा हम लोग तत्व पदार्थ कहने से ईश्वर को लेते है बाच्य से तो ईश्वर किन्तु तो सर्वदा परोक्ष ही है तो यहाँ अर्थात हम तत्पदार्थ का शोधन में क्या करते हैं इसको लय करते हैं जो दिखता है सब लय होने से क्या है कहेंगे ये आकाश तक पहुंच जाएंगे लय करके पंचम भूत मतलब ब्रह्म होता है ना मतलब ब्रह्म अर्थात ईश्वर हम बाहे को लेंगे ना ईश्वर उसका लक्ष्य तो हो जाएगा ब्रह्म जगत किसमें आता है जगत, जगत तो ब्रह्म में अध्यस्त है अर्थात ईश्वर का कार्य है तो ब्रह्म में अध्यस्थ है अर्थात हम कहेंगे कि ये ब्रह्म तो माया विशिष्ट होकर के ईश्वर हुआ है अर्थात ये ईश्वर में है ये जगत तब तो हम क्या करेंगे ना जगत को लय करेंगे क्योंकि ईश्वर तो हमको कुछ दिखता नहीं उसके बारे में हम कहे विचार कर लेंगे उसे माया को हटा वो शुद्ध हो गया ये तो अर्थात शास्त्र में दो वाक्य हुआ किन्तु तो हमारे लिए तत्पद खड़ा है ये जगत ये जो दृश्यमान पदार्थ मैं तो शुद्ध हो गया ईश्वर तो परोक्ष है ये दिखने वाला पदार्थ ये कहा जाएगा इसको लय करना पड़ेगा तो इसको जब हम लय करते हैं आकाश तक लय कर दिए आगे आकाश का लय कहा माया में माया विशिष्ट चैतन्य अर्थात ईश्वर में तो वो माया कहते हैं कि माया तो एक कल्पित तो पदार्थ है ना ये हम शास्त्र से सुने हैं तो माया कल्पित तो पदार्थ है कहा कल्पित तो है ब्रह्म में ये ब्रह्म क्या है चैतन्य रूप है यहाँ तक हम लोग सो शास्त्र सुने हैं जैसे ही ये ब्रह्म चैतन्य रूप बोल करके हमारा बुद्धि तक पहुंच जाएगा इसको लय करते करते उस समय में जो हमको त्वम पदार्थ का शोधन होकर के चैतन्य का साक्षात अनुभव है वो ही बुद्धि आ जाएगा अर्थात ब्रमागार बुद्धि हो जाएगा किंतु अभी किस रास्ते से आया तत्व का लय करते करते पहुंचा ये अभी त्वम पदार्थ का ध्यान में हूं इस प्रकार के उसको नहीं आता है ये तभी तत्व का लय करता है ना तत्व तो तो का लय करके जहां पहुंचा वो पदार्थ कौन है जो उसको पहले त्वंग लक्ष्यार्थ के रूप में उसका स्मरण मतलब उसका संस्कार में है वही आकर के किंतु अभी सामने में खड़ा हो गया तत्व तो तो पदार्थ का अधिष्ठान के तरफ अभी उसको ये ज्ञान नहीं कि ये यही दोनों एक ही दोन है बोल करके अर्थात एक तो मैं शुद्ध हूँ और एक तो जो लय होता है वो एक शुद्ध चैतन्य है इस प्रकार की ये चलेगा ये कितना दिन किसका चलेगा ये तो आधार आधार सब अलग है फिर एक दिन होगा कि ये जो जगत का लय होता है ये जो शुद्ध चैतन्य क्या है ये क्या हमसे अलग है देखेगा ना ना जो हम ध्यान में अर्थात तो हमको जो ब्रह्माकार वृद्धि होकर के जो अहम पदार्थ का जो हमको स्थिति होता है ये वास्तविक हम वही स्थिति में वहां भी आते हैं जब हम तत्पदार्थ का लय करते हैं हम उधर ही पहुंच जाते हैं जहां हम तुम पदार्थ का अनुभव में आते हैं फिर उस दिन निश्चय हो जाए अच्छा चलता ये अर्थात ये दोनों एक ही है अर्थात मेरे नहीं ये जगत अध्यस्त है इसको कहा जाता है ऐक्य ज्ञान तोम पदार्थ का शोधन होकर के चैतन्य का अनुभव पहले आएगा तत्व पदार्थ का शोधन होकर के बाद में आएगा दोनों चैतन्य अलग फिर एक दिन ये एक होंगे ये जो दोनों एक होंगे उसको हम लोग कहते हैं ऐक्य ज्ञान होना हम तर्क करेंगे कि अगर हमको तोम पदार्थ का शोधन का अनुभव है जैसे ही तत्व पदार्थ का शोधन हो जाएगा तो तुरंत हो जाएगा एक हो जाना चाहिए क्योंकि वास्तविकता एक है किंतु होगा, दो चार दिन में होगा दो चार महीना में होगा एक साल लगेगा ये निर्भर करता है अर्थात तत्पदार्थ का संस्कार कितना गाढ़ा था लग सकता है तो फिर जिसको तोम पदार्थ का शोधन हुआ है उसको तो तत्पदार्थ तो तो तो का अगर अगर शास्त्र में लगा हुआ है उसको तो तत्पदार्थ तो ता ता का शोधन हो जाना स्वाभाविक और ज्ञान हो जाएगा किन्तु तुम पदार्थ का शोधन होना ये मुख्य काम है तो यही अर्थात हम बार बार विचार करें हमको कहाँ सटते हैं हम अच्छा, अच्छा। ये जो सटना है तो हम था का करने में हमको कुछ नूतन मिलना नहीं है ब्रह्म ज्ञान में कुछ नूतन मिलना नहीं है हमारे साथ जो सटा है उसको छोड़ना है <coughs> ये मार्ग प्राप्ति का नहीं है इसलिए कहा गया था ना जो प्राप्त प्राप्ति तो प्राप्त प्राप्ति अर्थात हम जो है वो है हमारा बुद्धि अगर रहेगा कि हमको कुछ मिलना है मिलना है अर्थात हमारा लक्ष्य दूर होता है था था हमको कुछ मिलना नहीं है ये हमसे जो सटता है उसको हटा देना है हम कहा सटते हैं कहते हमको पता चलना चाहिए हम कहा सटते हैं सटते हैं अर्थात जहां हमको लगता है कि मेरे को मेरा ये सब कहा लगता है सुख में मैं सटता हूँ ना दुखों में सटता हूँ दुख में सटता हूँ अर्थात मेरे को ऐसा बोल दिया मेरा ये हो गया इस प्रकार दुख में सटा ये सब को हटाना था उसमें विचार करना है ये घटना तो कहा घटा ये शरीर में घटा अथवा मन में घटा अथवा बुद्धि में घटा ये कहा घटा ये हम किसी उसके साथ सट गया तो शरीर में सटा तो शरीर में सटा मन में सट मतलब मन में कुछ हुआ शरीर में हुआ तो शरीर में हुआ हाथ कट गया पाओ कट गया ये हो गया वो हो गया पेट दर्द हुआ सर दर्द हुआ शरीर में हुआ तो उसका उपचार करना है कर सकते हैं नहीं कर सकते अलग बात है किन्तु तो पहले निर्णय करना है ये शरीर का घटना इस शरीर में ही है उसके बाद शरीर में है तो हम क्यों करेगा वो अलग बात है वो कर सकते हैं नहीं कर सकते अगर आपको शरीर चाहिए नहीं मत करिए कौन बोलता है जनक अगर हमको शरीर चाहिए अभी क्योंकि हमारा काम पूरा नहीं हुआ उपचार करना है किन्तु इतना ही निश्चय कर लेना ये शरीर का है तो शरीर में ही है ये हो गया तो हम शरीर से अलग हो गए हम अनसे पार हो गए इसी प्रकार प्राणमय कोश अथवा मनोमय कोश प्राणमयोश कैसे जैसे इतना उम्र बढ़ेगा कहते जंगल में जो थोड़ा ऊंचाई है ना वही चढ़ने का समय में सांस ले तो लेगा तो चढ़ना कठिन होगा तो उसे वे ओह में कमजोर हो गया ये बुद्धि नहीं आकर अभी प्राण शक्ति शरीर में क्षीण हो गया इतना निश्चय हो गया प्राणमय कोश को पार कर दिया प्राणमय कोश का कार्यवाही सुविधा प्यासा ये प्राणमय कोश का है अनुभव होता है कहते है, हाँ अनुभव होता है पता चलता है तो जैसे वृक्ष का पत्र गिर गया तो हमको अनुभव वहां दिखा कि पत्र मेरा नहीं गिरा ना वृक्ष का गिरा हम देखे देखे देखे ठीक है इस प्रकार के मन में हुआ जो सुख दुख इत्यादि हो जाता है इसी को बस यहाँ अलग करके रख देना इतना ही मिलना कुछ नहीं है जितना छूट जाएगा उतना हो गया तो ये दोनों तो पदार्थ का शोधन होना आगे तत्पदार्थ तो का शोधन होने से ये दोनों ऐक हो मतलब एक होगा एक होगा ये ये लोग कहते हैं कि वाक्य से होगा क्यों हम लोग अभी वाक्य सब सुन लिए इतना दिन से हो सकता है कि तुम पदार्थ शोधन होने से पहले भी हम लोग वाक्य सुन लिए तो हमको क्या होगा आगे जब वो हमारा तुम पदार्थ तत्पदार्थ शोधन होगा उस समय हमको और वाक्य का जरूरत नहीं होगा क्योंकि वाक्य तो हम सुन करके उसका संस्कार हो गया हमको तो उस समय में अनुभव होगा वृत्ति होगा वो वृत्ति से हो जाएगा तो कहेंगे कि वाक्य से कैसा हुआ अभी तो हमारा मन में वृत्ति हुआ ना प्रमात्र वृत्ति हुआ ब्रह्माकार वृत्ति हुआ उस वृत्ति से हो गया भ्रमाकार वृत्ति ध्यान ध्यान कहा हुआ कहते अंतकरण का कर वृत्ति हुआ तो अंत करण करो ये वाक्य कहा हुआ बाकी अभी कहा है हमको तो भ्रमाकार वृत्ति होता है इसको लेकर के विवाद ये लोग कहते है नहीं नहीं ये वाक्य से ही ऐक्य हुआ तो वाक्य से ऐक्य अभी तो हम वाक्य नहीं सुन रहे तो वाक्य पहले सुने हैं उसका संस्कार है उस संस्कार से अभिव पकड़ लिया ये दोनों तो एक ही है तो ये जो विवरण वाले कहते हैं कि ये वाक्य से ही होता है अच्छा तथाच च प्रमात्री प्रमात जीव अभिन्नता ब्रह्म प्रमात जीव तो ब्रह्म जीव के साथ एक होने का अर्थ दोनों का लक्ष्य पदार्थ एक हो जाना शब्द जन्य ज्ञानमश्यम शब्द से होने पर भी तृतीय अपरुक्ष <coughs> जीव गोचर ज्ञानवत जैसे जीव को विषय करने वाला ज्ञान जीव अर्थात अहंकार तो अहंकार को विषय करने वाला ज्ञान ये जैसे हमको अपरक्ष होता है प्रत्यक्ष होता है तो तद अभिन्न ब्रह्म अभी अहंकार अभिन्न ब्रह्म अर्थात दोनों का वाच्यार्थ नहीं है लक्ष्यार्थ ही लेना है तो इसलिए जीव गोचर ज्ञान तो जीव का मतलब जीव को गोचर बहुरी है जीव को गोचर करने वाले ज्ञान तो जीव से अगर हम अहंकार को लेंगे अहंकार को विषय करने वाले ज्ञान के साथ अभिन्न ब्रम नहीं होगा इसलिए कहता है कि जीव गोचर ज्ञान अर्थात लक्ष्यार्थ को लेना है जीव का जो लक्ष्यार्थ जीव का लक्ष्यार्थ को विषय करने वाले जो ज्ञान उसे अभिन्न हो गया ब्रह्म लक्ष्यर्थ में ही अभिन्न है इसलिए जीव गोचर कहने से बास्यार्थ नहीं लेकर लेना जीव शब्द का जो लक्ष्यार्थ है अहंकार नहीं रह करके वह अहम इतना ले लेना है यहाँ जीव शब्द का अर्थ तो अहम ले अहम अर्थ शुद्ध तद अभिन्न ब्रह्म विषयम अपनी तद तदर्था ज्ञान अप जैसे जीव गोचर ज्ञान अपरोय है उसे अभिन्न ब्रह्म विषय ज्ञान भी, भी अपरोक्ष ही है दोनों में लक्ष्यार्थ लेना है इसलिए जीव जो पहले जीव गोचर वहा जीव का अर्थ अहमकार नहीं लेकर के अहम अर्थात शुद्ध अहम लक्ष्यार्थ अत्र ये दोनों अभिन्न है अर्थात जो हमको प्रत्यक्ष होता है अहम बोल करके शुद्ध चैतन्य का ये ब्रह्म है तो इसमें प्रमाण क्या है कहते हैं टीका में प्रमाणाकांक्ष सप्तमी होना चाहिए वो तो आगे हाईफे दिया है ना वो जाएगा प्रमाण आकांक्षा आकांक्षा सत्यम उत्तर देते हैं शास्त्र दृष्टिया तूपदेश वामदेव शास्त्र दृष्टि तो शास्त्रेण दृष्टि थी शास्त्र दृष्टि तो शास्त्र दृष्टि अर्थात जो ब्रमाकार हो जाना तत्वमसी इत्यादि वाक्य सुनकर के जो दृष्टि दृष्टि दर्शन दर्शन अर्थात ज्ञान शास्त्र से जो ज्ञान होता है उसी दृष्टि से उपदेश किया जाता है बामदेव बा, को दृष्टांत दिए ये पूरा प्रकरण आगे बताते हैं सूत्रस्तम भाष्य प्रमाणम ये सूत्र में जो भाष्य है वही प्रमाण है कि जीव अभिन्न ब्रह्म इसका यह अपरोक्षीय होता है अधिकरणे प्रतर्दन प्रति प्रतिद्र ने कहा प्राणोस्मी प्रज्ञात्मा तम आयुर माम उपासव मे बीजानी ऐसे पूरा हुआ मंत्र कौशा प्राणोस्मी प्रज्ञा प्रज्ञारूपमें प्रज्ञा चैतन्यूप तम आयुर अमृत उपास्व ओ मेरे को मैं कौन हूं आयु और वही अमृत है उपास्यो उपासना करो तो प्राण या प्राण शब्द से ब्रह्म तो अतव तो तो प्राण ये सूत्र है आकाशस्त लिंगा था आगे अतएव प्राण तो, तो, तो प्राण शब्द भी तो ब्रह्म वाचक है तभी ब्रह्म वाचक अगर प्राण शब्द है इंद्र आगे कह रहे हैं कि माम उपास्य तो प्राण ब्रह्म है और माम उपासना उसे क्या लाभ होगा इंद्र को उपासना करने से क्या लाभ होगा तो इसलिए यहाँ जो इंद्र माम बोल करके कहते हैं ये अपने आप को ब्रह्म मान करके ही माम बोल करके कह रहे हैं क्यों पहले कहें प्राणो प्राणी तथा तो मैं ही ब्रह्म हूँ अर्थात तो जो ब्रह्म है वही ही है प्रत्येक चैतन्य है इसमें ये कौशिक ये प्रमाण है नहीं तो इंद्र का उपासना करने से उसको क्या होगा तो ब्रह्मो का उपासना करने से लाभ होगा तो वहाँ इंद्र जो उपदेश करता है माम उपास तो कहने से चैतन्य को ही लेना है तो वहाँ कहीं अर्थात वो वसुदेवान तो बात नहीं है वो तो व्यापक चैतन्य ही माम शब्द से लेना है, है इंद्र प्रोक्त वाक्य प्राण शब्द से ब्रह्म पर्व निश्चित इंद्र का वाक्य से वाक्य में जो प्राण शब्द है उसका अर्थ हो गया ब्रह्मा आगे माम इति अस्मद शब्द अनुपति तो प्राण शब्द का अर्थ अगर ब्रह्मा हुआ तो माम तो उपास शब्द तो अहम अहम का अर्थ यहाँ ब्रह्मा ये कैसे हो जाएगा अगर दोनों वास्तविक है कि नहीं होंगे तो इति अनुपति में आशंख्य तो उत्तरत्व तो इंद्र कैसा माम शब्द से ब्रह्म को कह दिया तो क्योंकि अभी इंद्र व्यावहारिक अवस्था में है इंद्र कहता है मेरा उपासना करो तो व्यावहारिक अवस्था में इंद्र तो शरीर वाला होना चाहिए अभी माम कैसे कह दिया उत्तर देते हैं शास्त्र शास्त्रिया शास्त्र दृष्टि से शास्त्र अर्थात शास्त्रीय न दृष्टि दृष्टि अर्थात ज्ञान शास्त्र से जो ज्ञान होता है उसी प्रकार की तू उपदेश कैसे वामदेव बामदेव जैसा कहा था अहम मनुरभव सूर्य जब वामदेव गर्भ में रह करके कहते हैं कि अहम तो मनु अभव मैं ही मनु हुआ था और सूर्य मैं ही सूर्य हूँ तो अभी बामदेव मनु है या सूर्य है ये तो नहीं है इसलिए वाम देव वहा शरीर संघात के साथ तादात में करके जीव दृष्टि से नहीं कह रहा है वो तो अर्थात लक्ष्यार्थ को लेकर के चैतन्य दृष्टि से अर्थात तो मैं जो चैतन्य हूँ अभी वामदेव रूप से वही चैतन्य ही मनु बना था वही चैतन्य ही आदित्य है सूर्य है अत्र सूत्रे इस सूत्र में शास्त्रीय दृष्टि शास्त्र दृष्टि शास्त्र जायते इति शास्त्रीय छ हो गया शास्त्र दृष्टि रीति तत्व माक्य जन्यम अहम् ब्रह्म इति ज्ञानम इसी को दृष्टि शब्द है न उक्ता दृष्टि अर्थात दर्शन ज्ञानम जो कि शास्त्र से होता है तो ये जो ऐक्य ज्ञान होता है कहते हैं कि शास्त्र से ही होता है क्योंकि शास्त्रेण शास्त्रा जन्यते शास्त्र दृष्टि कहा गया तो ये प्रमाण देते हैं कि शास्त्र से ही वाक्य से ही ऐक्य ज्ञान होता है टीका में शब्द जन्य, जन्य ज्ञान से अपरोक्ष एव इति प्रतिक शब्द जन्य ज्ञान अपरोक्ष होता है इसलिए अतएव कहा गया जो मूल में कहना है अतएव प्रतर्दीकरण अतएव शब्द जन्य ज्ञान है ही होता है। ये अपरूक्षण ब्रह्म सूत्र में है या वो की ये कौशित की उपनिषद का वाक्य को लेकर के ब्रह्म सूत्र में ये विचार हुआ है ए, एक एक तीस हो गया ये शास्त्र दृष्टिया तू उपदेश ब्रह्मदेव उससे पूर्व में है आगे देखते हैं प्रतर्दन अधिकरण प्राणस तथा अनुगमत ये ब्रह्म सूत्र में ये सूत्र में ये श्रुति का वाक्य बोला दिया गया उसी उपनिषद का प्राण हाण तथा अनुगमत तथा अर्थात ये वह प्रत कहता है मह्यम बद यद हित जो हिततम है वही मेरे लिए कहिए तो हित शब्द से कहते हैं कि ब्रह्म को ही ब्रह्म ज्ञान ही हिततम तम क्यों अनुगमत प्राण ब्रह्म है क्यों कहते हैं कि प्राण ब्रह्म का ज्ञान ही हिततम है हिततम शब्द अनुगम हो जाएगा अनुगत तो हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान में क्योंकि वही सबसे हिततम है तथा अनुगमत अर्थात हित तम शब्द अनुगम ब्रह्म में हितम शब्द का अनुगम हो जाएगा इति अस्विन प्राणोश्मी इत्यादि <coughs> अस्मिन अस्मिन अर्थात सूत्रे प्राणो अस्मि इत्यादि विषय वाक्य तस्मिन् प्राणो अस्मि ये हो गया वहां विचार का विषय इसी वाक्य में तत्र विषय तूर्वपक्ष समाधान फलाख्य पंचांग न्यायस्य अधिकरण इति संज्ञा प्रतर्दन अधिकरण कहे अधिकरण का क्या अर्थ है कहते हैं विषय संशय पूर्वपक्षीय समाधान फल ये पांच जहाँ आते हैं उसको अधिकरण कहा जाता है बामो पार्श्व में हिंदी में दिया नीचे से द्वितीय पैराग्राफ लेफ्ट साइड अधिकरण में पांच अवयव होते हैं विषय उसका ऊपर में श्लोक दिया है पूर्व पक्षीय तथोत्तरम निर्णय पंचांगम शास्त्रीय अधिकरण मत विषय विषय किस विषय में विचार होगा आगे विषय अर्थात संशय क्या है विषय भी पूर्व का विषय विषय था संशय आगे पूर्व पक्ष तो इस विषय में विचार करेंगे इसमें संशय यह है तो उसमें पूर्व पक्ष क्या कहता है सिद्धांति क्या कहता है विचार होने के बाद निर्णय क्या निकला इसको कहते हैं अधिकरणम पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम मतम जहां पाठ चलता था तत्र संशय पूर्व पक्ष समाधान फल विषय संशय पूर्व पक्षीय समाधान शब्द से उत्तर पक्षी आ जाए आगे फल पांच इतना अधिकरण संज्ञा ये प्रत्येक ग्रंथ में ये होती है तो सब ग्रंथों का अधिकरण कह सकते ना सभी ग्रंथ में नहीं जहां नहीं। इस प्रकार के विचार क्षमता है जैसे उपनिषद है बड़े ग्रंथ ना सभी ग्रंथ में क्या है ना ये जो विषय और संशय ये दोनों नहीं दिखाते हैं सीधा पूर्व पक्षी कहा उत्तर पक्षी खंडन कर दिया इसका भाष्य इत्यादि में देखेंगे पूर्व पक्षी का ये मत मतलब है उत्तर पक्षी उसको खंडन कर दिया किंतु ब्रह्म सूत्र में देखेंगे सब अधिकरण अधिकरण दिया है और ये जो अष्टादशा में चलने वाला छोटा है ना उसमें तो एकदम स्पष्ट दिखेगा मतलब ये वाक्य है विषय पूर्व मतलब इसमें संशय यह है इसमें पूर्व पक्षीय यह कहा सिद्धांत दिया सर्वपत्र स्पष्ट दिखेगा क्योंकि ये छोटा है एकदम दस मतलब पांच सात वाक्य होंगे एक एक अधिकरण में इसलिए आपको यहाँ एकदम स्पष्ट दिखेगा और ब्रह्म सूत्र जो मतलब टीका वाला उसमें थोड़ा लंबा चलने से वो स्पष्ट है क्योंकि उसी को तो संक्षेप कर दिए है वहां थोड़ा लंबा होने से उनको इतना पता नहीं चलता है ये जो चलेगा ब्रह्म ब्रह्मचूत्र चलेगा ना हाँ। इसका तो जो किताब देते है जो सदाशिव ब्रह्म वाला, वाला। ना, ना, ना, हाँ। सदाशिव ब्रह्म ये, ये इसमें हिंदी है पहले था नीला रंग वाला हिंदी इसमें हिंदी दिया है अब ये अब लोग ये ले सकते है ये हिंदी वाला है थोड़ा तो जहा कठिन पड़ेगा देख करके समझ जा सकते हैं इसमें एकदम ये एक पुस्तक में स्पष्ट देख सकते हैं मतलब एकदम पांच लाइन लिखते हैं बस छोटा प्रतर धन आगे कहते हैं, भी दे दतरधन भाषी इंद्रश धाम उपजाम पौरुषेन च प्रतर धन उसका नाम है राजा दैवोदासी देवदास इति दासी अत हो गया हमारा अमरावती में चला गया दैव दई दैवो दे, दैव है दैवो दासी है ना देवा, देवा, देवा, देवा है ना? ना ना नई दो मात्रा चाहिए आदिवृद्धि हो जाएगा ना अत्य होने वृद्धि मूल शब्द है देवोदास स हाँ दिवोदास वृद्धि होने से दैव इंद्र का स्थान में जा करके कैसे गया युद्ध पौरुषे नश्याम कौशित की ब्राह्मण उपनिषद आमनाथ आख्या कौशित की ब्राह्मण भाग में जो उपनिषद है उसमें आख्यात आख्याम कथित जो आख्याय उस आख्यायिका में प्राणो अस्मि इत्यादि सूर्यमानं वाक्यम ये हो गया विषय त्र प्राण शब्दे न कि वायुर्भिप्रेत किम व वा इंद्र उत जीव आहोषित परमात्मा इति संशय अर्थात विषय हो गया आगे संशय हो गया वहाँ चार चीज आते हैं प्राण तो साक्षात है और वायु क्योंकि प्राण शब्द से वायु भी लिया जा सकता है और इंद्र क्योंकि वहा इंद्र ही वहा कहने वाला है मां और अथवा जीव इंद्र कह करके शरीर को नहीं कह करके जीव को लिया जाता है अथवा परमात्मा क्योंकि जीव का उपासना करने से क्या होगा परमात्मा तब तो यहा किस विषय को उपासना है ये पूर्व पक्ष का है वायु आदिर अभिप्रेत यथि पूर्व पक्षीय परमात्मा ये उत्तर पक्षीय सिद्धांत चार बात हो गया वायुवादी उपासना पूर्व पक्षीय फलम परमात्मा उपासना उत्तर पक्षी तो फल परमात्मा उपासना अर्थात ये, ये फल प्राण परमात्मा क्यों तथा अनुगमत यह जो इंद्र कह मतलब ये कहता है प्राणोश्मी ये प्राण शब्द का अर्थ प्राण तथा तथा अर्थात ब्रह्म क्यों अनुगमत अनुगमत पूर्वापर्य आलोचनया वाक्य से तत्परत्व अवगमत यह प्राण शब्द से ब्रह्म ही लेना है क्योंकि वही हिततम है आगे प्रतन कहा था हिततम का उपदेश करिए पूर्वापर आलोचना करने से वाक्य से तत्परत्वाद ब्रह्म पर प्राण शब्द से ब्रह्मपरत्व निश्चित सति तो प्राण शब्द यहाँ ब्रह्म का वाचक हो गया होने से माम अस्मद शब्द अनुपत्ति तो प्राण ब्रह्म हो गया तो इंद्र कैसे कहता है कि मां उपास हो तो माम तो ब्रह्म नहीं है तद उत्तरत्व न प्रभते उत्तर देते हैं आगे सूत्र शास्त्र दृष्टिया शास्त्र दृष्टिया तू उपदेशो वामदेव तो शास्त्र दृष्टिया वामदेव <coughs> जैसा कहा था सूर्य अभवम अहम अब वाक्य है अहम मनुरभव सूर्यश्च इस प्रकार के वाक्य है मैंने ही मन हुआ था और सूर्य हूं इस प्रकार वामदेव से गर्भस्थस्य मुनेर उ तथा शास्त्र दृष्टिया शास्त्र दृष्टिया माम इति इंद्र उपदेश अपि इतना इंद्र भी इस प्रकार शास्त्र दृष्टि से यह कहता है शास्त्र दृष्टि अर्थात ऊपर में कहा शास्त्रीय दृष्टि शास्त्रा इति शास्त्रीय अर्थात ये वाक्य से ही ज्ञान होता है ऐसा विवरण वालों का मत है अन्य आशय अर्थात मत वालों का ठीका में आचार्य वाचस्पति मिश्रा नाम आशय आविष्को वाचस्पति का मत मूल में कारण विशेष निबंधनम एवं ज्ञान नाम एव ज्ञान को प्रत्यक्ष कहने से कहने के लिए कारण है कारण विशेष विवरण वाले कहते प्रमेय विशेष ये कहते नहीं प्रमाण विशेष किससे आपको ज्ञान हुआ उसके लेकर के प्रत्यक्ष कहा जाएगा न विषय विशेष निबंधन इसके लिए हेतु है देते हैं एकस्मिन एवं सूक्ष्म वस्तु वस्तु एक है कि पटुकरण अपटुकरण प्रत्यक्ष व्यवहार दर्शन तो वस्तु सूक्ष्म एक ही है तो अगर प्रमेय निबंधन ज्ञान का प्रत्यक्ष कहा जाएगा तो जिसका पटु कर्ण है वो तो प्रत्यक्ष कर लिया जिसका करण पटु नहीं है वो प्रत्यक्ष नहीं कर पाया नहीं। तो होने से उसके लिए अप्रत्यक्ष हो जाए तो यहाँ विषय निबंधन का हुआ ये तो कर्ण निबंधन हुआ तथा तो संबित साक्षात्व अर्थात तो संबित ज्ञान ज्ञान को प्रत्यक्ष कब कहेंगे इंद्रिय जन्य प्रयोजक इंद्रिय जन्य होने से ज्ञान को साक्षात् प्रत्यक्ष कहेंगे न शब्द जन्य ज्ञान से अपरोक्ष तो इसलिए शब्द जन्य ज्ञान अपरोजन्य नहीं, नहीं होता है टीका में सूक्ष्मी सूक्ष्म वस्तु वर्णादो अर्थात दृष्टिशक्ति जब क्षीर्ण हो जाता है ये वर्ण का विभाग नहीं कर पाएगा अथवा चक्षु में विशेष दोष होता है जिसके चलते तो वर्णों नहीं जान पाएगा पीला वर्ण उसका हरा दिखेगा हरा वर्णों पीला दिखेगा इस प्रकार के ये विशेष इसको नाइट ब्लाइंड नाइट ब्लाइंडनेस ब्लाइंड है अत्या उसको तो तो तो तो दिखेगा नहीं रंग ठीक नहीं जान पाएगा अथवा दृष्टि शक्ति क्षीण हो जाने से श्रवण शक्ति क्षीर्ण हो जाने से शब्द नहीं सुनाई देगा जिसका फोटू है वो सुन लिया तो यह विषय तो एक ही है उच्चारण उच्चारण करने वाला एक ही किया जिसका श्रवण शक्ति ठीक है वो सुन लिया जिसका श्रवण शक्ति ठीक नहीं है वो नहीं सुन पाया उसके लिए परोक्ष होगा अर्थात तो कोई कहेगा फिर दोबारा अथवा तो कोई लिख देगा उसको पता चलेगा तो यहाँ पे करण सापेक्ष हुआ ठीक है हमें, इंद्रिय जन्यवश्य अर्थात इंद्रिय तुन इंद्रिय जन्यवश्य मूल में तृतीय तो पंक्ति में दिया ना संविध साक्षात्व इंद्रिय जन्यत्व इंद्रिय जन्यत्व अर्थात इंद्रिय त्वे इंद्रिय जन्यत्व था था तो न कि मनस्व न इंद्रिय जन्य इस प्रकार भी ज्ञान से मनस्वे न त्जन्यवाद इसलिए उसको प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा वो इंद्रिय तो जन्य नहीं पक्षे पक्षीय तो जब हम करण को ही अर्थात ये करण निबंधन प्रत्यक्ष मानते हैं तब वहाँ इंद्रियभ्य परा ही अर्थात अर्थभ्य परम मन इस प्रकार की जो कठोपनिषद वाक्य है वहां इंद्रिय शब्द से मनो को नहीं लेना है श्रुत इंद्रिय अश बाह्य इंद्रिय इंद्रिय अर्थ ये श्रेष्ठ है तो इंद्रिय अर्थात बाह्य इंद्रिय से और मन सर्वेन्द्रिया तस्मा से तस्मात्त जायते है प्राणो मन सर्वेन्द्रिया से यहाँ भी श्रुत सर्वेन्द्रिया कहने से बाह्य इंद्रिय लेना है क्योंकि मन को अलग रखा मन सर्वेन्द्रिया ये प्रसंग वसो सब कह दिया ये वाक्य साक्षात्कार से इंद्रिय जन्य ब्रह्म साक्षात्कार मन एवं कारण पहले सिद्ध किया कि साक्षात्कार के लिए इंद्रिय कारण होगा विषय नहीं सिद्ध होने से अभी कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार में भी विषय कारण नहीं बनेगा क्योंकि पहले कह दिया विषय कारण नहीं बना इंद्रिय कारण बना अगर विषय कारण नहीं बनता है ब्रह्म साक्षात्कार में भी ब्रह्म विषय नहीं मतलब तो कारण नहीं बनेगा कारण अर्थात तो, मुख्य हेतु तो तो फिर कौन बनेगा क्या मनो बनेगा क्योंकि वहां तो इंद्रियो का गति नहीं है इसलिए मन ही वहां कारण बन जाएगा मूल में ब्रह्म साक्षात्कार मनन निधिध्यासन संस्कृत मन एवं करणम मनन निधिध्यासन से संस्कृत होगा जो करण मन उसी से ही ब्रह्म का साक्षात्कार होगा उदाहरण देते हैं मनसा एवं अनुद्रष्टव्य इत्यादि सुनते हैं मनसा एवं अनुद्रष्टव्य अनु अर्थात आचार्य उपदेश अनंतरम दृष्टव्य ज्ञातव्य इसलिए मन ही करण हुआ वाचस्पति मत टीका में अगर कहेंगे मन ही कारण है तब सर्वदा तदापत्ति मन ही अगर कारण है चाहे मन शुद्ध हो असुद्ध हो तो ब्रह्मज्ञान होता है वो ही जाएगा इसलिए मूल में कहा मनन निधिध्यासन संस्कृत होने पर मन कारण होने पर भी ये विशेष स्थिति चाहिए तत्र मन से कैसे होगा उसके लिए कह दिए प्रमाण मनसा एवं अनुद्रष्टव्य मूल में और मनसा एवं अनुद्रष्ट इत्यादि मूल में क्या आदिपद से टीका में दृश्य तेग्र या बुद्धिया अग्रिया तो बुद्धि अग्रिया उसका तृतीय होने से अग्रया होना चाहिए वहां ग्रिया है अच्छा अग्र बुद्धि को ग्री ना। तो तो नही है तो तो तो नहीं है, है, है, दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया तो दृश्यते तो तो इसलिए अग्रिया होगा दृश्यते तू अग्रया बुद्धिया तो अग्रिया ऐसे प्रतिपुद है तो हो जाएगा न अग्रा प्रापति को होगा अग्रह उसका तृतीयांत हो जाएगा अग्रया तो अग्रया यहाँ किंतु तो यह आधार लिख दिया अग्रया होना चाहिए दृश्य तू अग्रया बुधिया यह आधार है अच्छा इत्यादि श्रुति आदि पदार्थ आदया जो मन सेवा द्रष्टव्य ये भी लेना है अभी इनका विरुद्ध में संशय करने वाला कहते हैं मन का तो गति नहीं है ये तो वाच निवर्तन थे अप्राप्य मन सह आनंदो ब्रह्मण विद्वान त्री उपनिषद का वाचवाणी अप्राप्य प्राप्त नहीं करके मन के साथ जहां से निवर्तन थे तो आप कैसे कहेंगे मन के द्वारा प्राप्त हो जाएगा इति इत्यादि सूते है का गति इसके लिए उत्तर देते है क्योंकि मन के द्वारा प्राप्त नहीं होगा ये सूची कहती है तो इसके लिए लोग उतर देते हैं जो मन को करण मानते हैं मूल में मनो अगम्यत्व अगम्युति मूल में द्वितीय पंक्ति डाइनीसाइड में मनो अगम्यत्व श्रुति ये तो वाच निवर्तन थे ये जो श्रुति है ये कहता है कि ब्रह्म का विषय में मन का गति नहीं है मनो अगम्य श्रुतिश्च असंस्कृत मनो विषया असंस्कृत मन मनो विषयो युतिया अर्थात वो श्रुति असंस्कृत मन का विषय नहीं बनेगा ब्रह्म ऐसा कहता है अच्छा तो अभी शंका करने वाले वाचस्पति के विरुद्ध में कहते हैं अगर आप मन रूपकरण से ब्रह्म का ज्ञान होगा कहेंगे फिर उपनिषद वाक्य से नहीं हुआ और श्रुति कहते हैं कि औपनिषदम पुरुषम उपनिषद भी प्रतिपादित है अभी आप कहेंगे की मन के द्वारा हो गया ज्ञान तो फिर तम तुम औपनिषद पुरुष पृछा श्रुति बोधित कहते निषद्युपनिषद मात्र से गम्य होगा कभी औपनिषद औपनिषद पुरुष होता है कभी आप कहेंगे कि मन से गम्य हो जाएगा तो इस श्रुति वाक्य का विरोध होगा इसको उत्तर देते हैं वाचस्पति मत वाले मूल में न चम ब्रह्मणपनिषदत्व अनुपत्ति तो मन से ब्रह्म का ज्ञान होने पर भी ब्रह्म का औपनिषदत्व का हानि नहीं होगी इसके लिए विकल्प करके उत्तर देते हैं वाचस्पति मत वाले कि मान्तर गम्य तद अनुपत्ति तद उपजीव्य मानंतर गम्य तद अर्थात उपनिषद उपनिषद को उपजीव्य आश्रय नहीं बना नहीं बना करके अनुपजीव्य तद अनुपजीव्य अनुपजीव्य अर्थात अनाश्रित उपनिषद को आश्रय नहीं बना करके मानंतर गम्य अगर होगा एक स्थिति हुआ बीच में दे दिया तद अनुपति इसको रहने दीजिए आगे देखिए <coughs> तद उपजीव्य मानंतर गम्य तद अर्थात उपनिषद उपनिषद को आश्रय बना करके मानांतर गम्य अथवा उपनिषद को आश्रय नहीं बना करके आपने कह आप मतलब मानांतर वाले पूछते हैं विवरण वालों को आप कहते हैं कि मनुष्य अगर ब्रह्म का ज्ञान होगा फिर उपनिषद औपनिषद ये अनुपत्ति हो जाएगा ये जो आप अनुपत्ति कहते हैं क्या उपनिषद को आश्रय नहीं करके मनुष्य ज्ञान होने से कहेंगे ये आपका बात खंडन हो गया अर्थात उपनिषद को आश्रय करके मन से अगर होगा तो ये दो पक्ष करते हैं उपनिषद का आश्रय बन बना करके मनो अथवा उपनिषद का आश्रय नहीं बना करके मनो प्रथम पक्ष हो गया तो अनुपजीव्य उपनिषद का आश्रय नहीं बना करके अगर मन से हो जाएगा तब कहा जाएगा कि ये ब्रह्म तो औपनिषद नहीं हुआ ये प्रथम पक्ष हुआ इसके लिए टीका में कहते हैं देह प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि इष्टापत्ति वाचस्पति वाला कहते हैं हम भी कहते हैं वो बात ठीक है उपनिषद को आश्रय नहीं बना करके केवल मन अगर ब्रह्म का ज्ञान कर लेगा तब तो और ब्रह्म में उपनिषद रहेगा नहीं तो वाचस्पति वाला कहते हैं हाँ ये बात ठीक है मन उपनिषद को आश्रय नहीं बना करके केवल मन से ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा मन से होता ध्यान इत्यादि करके उपनिषद को आश्रय बनाया नहीं नहीं बनाने से अभी उपनिषद ब्रह्म नहीं कहेंगे क्योंकि उपनिषद को तो आश्रय बनाया नहीं वाचस्पति वाले कहते हैं ऐसा अगर आप कहते है उपनिषद का आश्रय नहीं ले करके केवल मन से ध्यान इत्यादि के द्वारा ब्रह्म का ध्यान हुआ तब तो ब्रह्म में उपनिषद नहीं घटेगा ये हम भी मानते है मनन नहीं थे तो शब्द क्या पूछे आप मान से क्या अन्य प्रमाण जो मानांतर था ये मनो मनांतर अर्थात मन वाक्य और मन ये दोनों में विचार चल रहे विवरण वाले कहते हैं वाक्य से ज्ञान होगा वाले कहते हैं मन से होगा मन से ज्ञान हो ये किस प्रमाण प्रमाण में आएगा माना छह होते हैं उसमें मन किस प्रमाण अच्छा तो ये क्या ज्ञान ये जो ये तो प्रत्यक्ष ये तो प्रत्यक्ष है क्योंकि प्रमाण हम प्रमा को लेकर के प्रमाण कह देते हैं प्रत्यक्ष इंद्रिय जन्य हो जाता है मनो तो भी अर्थात तो इंद्रिय कोटि में आ जाएगा ना इसलिए प्रथम वाक्य दे दिया है प्रथम पंक्ति टीका देखे साक्षात्कार से इंद्रिय जन्य जहा प्रत्यक्ष होता है इंद्रिय जन्य होता है प्रथम पंक्ति टीका ब्रह्म साक्षात्कार मनो एवं करण अर्थात मन को इंद्रिय कोटि में डाल करके प्रत्यक्ष ले दिया गया मन मन मन विषय विषय का ब्रह्म नया क्या कहते हैं ब्रह्म को कैसे देखते हैं लोग ब्रह्म तो यहाँ वाचस्पति वाला कहते हैं मन से मन से अर्थात ब्रह्माकार रीति तो मन का ही होता है ना वाचस्पति इसी मामले में तो प्रखर हो वो कहते हैं कि ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा ही ये ब्रह्मा का ज्ञान होगा और उनका कहना है कि ये जो ब्रह्माकार वृत्ति होगा ये उपनिषद को उपजीव्य आश्रय करके होगा तो अगर उपनिषद को आश्रय करके ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्माकार वृत्ति मन का होगा मन है किंतु मनो ये जो जानेगा ब्रह्म को ये उपनिषद को आश्रय करके ही ब्रह्माकार वृत्ति होगा इसलिए उपनिषद घटेगा अगर उपनिषद आश्रय नहीं करके मन में ब्रमाकारि हो जाएगा तब तो ब्रह्म में उपनिषद नहीं हो जाएगा मन करण बनेगा करण बनेगा अर्थात तो मन में ब्रह्मा होकर टीका में न द्वितीय अपूर्वस्त तद उपजीव्य अनुमान अर्थापति गम्य वेद गम्य तो अभ्युपगमत अपूर्व ब्रह्म अपूर्व है अपूर्व अर्थात पूर्व न ज्ञात अपूर्व ब्रह्मण तद् उपजीव्य उपनिषद को उपजीव्य आश्रय बना करके अनुमान अर्थपति गम्य ब्रह्म अपूर्व है उपनिषद को आश्रय बना करके आगे अनुमान अर्थापति इत्यादि के द्वारा ज्ञान होने पर भी वेद गम्य तो अभ्युपगमान इसलिए उपनिषद तो रहे मनन देध्या मनस आगे मूल में न एवं एवं ब्रह्मणपनिषदत्व तो अनुपपत्ति तो अगर मन से हो जाएगा फिर ब्रह्म में औपनिषदत्व तो नहीं आएगा उसके लिए कहते हैं वाचस्पति वाले अस्मदुप्त मनस अर्थात जिस मन से ब्रह्म का दर्शन होगा मनन निधिध्यासन संस्कृत मूल में प्रथम पंक्ति में कहा ऐसा मन से होगा अस्मद्त मनस इसके लिए टीकाकार कह दिया अंतिम पंक्ति मनन निधिध्यासन सहकृत से अस्मतों का अर्थ है ये मन निर्दया संस्कृत इसी प्रकार की मन का वेद जन्य ज्ञान अनंतरमेव अनंतरमय से ज्ञान होने के बाद ही ये मन चलेगा क्योंकि मन जब संस्कृत होगा कैसे संस्कृत होगा कहने वेद जन्य ज्ञान से संस्कृत होगा तो वेद जन्य ज्ञान अनंतरमेव प्रभुतया इसलिए वेद उपजीवित वेद को उपनिषद को ये उपजीव्य बना वेद अनुपजीवी बना करके के वेदी जो मान होगा वो वेद गम्यत्व का विरोधी हो जाएगा जो वेद को आश्रय नहीं बना करके अन्य प्रमाण से ज्ञान होगा उसको हम उपनिषेद नहीं कहेंगे वेद गम्य विरोधी औपनिषद तो नहीं बनेगा इसलिए वाचस्पति वाले कहते हैं कि श्रवण के आगे ही जाकर के मन से वो ज्ञान होगा श्रवण तो चाहिए का ज्ञान चाहिए आगे जाकर के मन से ज्ञान होगा आगे आगे पृष्ठा में टीका में अभी विवरण वाले कहेंगे अस्मिन पक्षे शास्त्र दृष्टि सूत्र विरोध क्योंकि आप कह दिए मन से अभी ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो इसको शास्त्र दृष्टि शास्त्रीय दृष्टि शास्त्र शास्त्राजन्य ऐसा कैसे कहेंगे तो अभी शास्त्र के बाद मन आया फिर मन साजन्य कहेंगे तो फिर शास्त्र दृष्टि ये शब्द तो तो हो जाएगा विरोध का, का परिहार करते हैं मूल में शास्त्र दृष्टि सूत्र ब्रह्म विषय मानस प्रत्यक्ष शास्त्र प्रयोजन उप शास्त्र दृष्टि जो सूत्र है ब्रह्मो को विषय करने वाले जो मानस प्रत्यक्ष है ब्रह्मो को विषय करने वाले मानस प्रत्यक्ष अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति घट को विषय करने वाले मानस प्रत्यक्ष घटाकार वृत्ति मानस प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए मानस प्रत्यक्ष कहते हैं शास्त्र प्रयोजन तो आता है शास्त्र से सृष्टि है शास्त्र का प्रयोजन क्या है ब्रह्म विषय और ब्रमाकार हो जाना यही तो शास्त्र का प्रयोजन है इसे संभव हो जाएगा अर्थात शास्त्र दृष्टि कहने से शास्त्र से प्रयोजन इस प्रकार तो शास्त्र से ये दृष्टि सीधा नहीं आया आया शास्त्र से संस्कृत हुआ हो, संस्कृत होने से मन से हुआ टीका <स्थाँगे> में तथा तो तत्र शास्त्र दृष्टि पदे नानस ना, प्रत्यक्ष में तत् प्रयोज्यवाद उचित शास्त्र दृष्टि पद से क्या कहेंगे ये जो मानस प्रत्यक्ष है तयुज्य तो तो शास्त्र प्रयोज्य तो शास्त्र से मानस दृष्टि हुआ तो इसलिए इसको शास्त्र दृष्टि कह देंगे वाचस्पति मिश्रा मतम ये वाचस्पति जी ये कहते हैं इति अत्र कलपतरुकार सम्मति माह भाविका टीका है कल्पतरु ये कल्पतरु कारक कहते हैं ये बात तदुक्तम तो तदुक्तम तदुक्तराधने जा न शास्त्र दृष्टिमता वेत्ति वाचस्पति पर अपि हिसंग्राधने सूत्रात ये सूत्र टीका में दे दिया पंचम पंक्ति में अपि संग्राधने प्रत्यक्ष अभ्याम अपि संग्राधन अर्थात समाधि तो उस उसमें भी संग्राधने अपनी समाधि समाधि अर्थात अर्था ब्रह्माकार वृत्ति <coughs> ब्रह्माकार वृत्ति में इस ब्रह्म का अनुभव होता है क्यों कहते हैं प्रत्यक्ष अभ्याम प्रत्यक्ष अर्थात स्मृति अनुमान अर्थात स्मृति श्रुति स्मृति से ये सब पता चलता है में कहा गया स्मृति में भी कहा गया समाधि ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान से ही ये ज्ञान होता है मन मतलब तो का कारण हो गया मन मन इसलिए से ही का ज्ञान होता है ये कहते हैं मूल में इसको दिया अपि अपिंग्राधने सूत्रार्थ ये सूत्र में संग्राधन अर्थात समाधि अवस्थायाम शास्त्रार्थ ध्यान जा शास्त्र का अर्थ ब्रह्म ब्रह्म ध्यान से होने वाला जो प्रमा इसी को शास्त्र दृष्टि मता शास्त्र आकार देना है इसी को शास्त्र दृष्टि कहा जाएगा वेती बाचस्पति ये बात जानते हैं ध्यान से जो प्रमा होता है इसको शास्त्र दृष्टि कहा जाता है ये अर्थात वाक्य से नहीं हुआ ये ध्यान से हुआ वाक्य सुनकर के आगे ध्यान मन उससे ये प्रमा हुआ क्यों ये इसको शास्त्र दृष्टि कहते हैं ध्यान से जो प्रमा हुआ उसको शास्त्र दृष्टि क्यों कहते, है? कहते हैं कहते हैं पर वही श्रेष्ठ है क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति होना ये श्रेष्ठ है इसलिए वाचस्पति कहते हैं ये उसी को ही शास्त्र दृष्टि शब्द से कहा जाएगा शास्त्र दृष्टि मता वो जो ध्यान से जो प्रमा होता है इसी को शास्त्र दृष्टि कहा जाएगा उसको वाचस्पति जानते हैं, अर्था वो ही है अर्थात वही उनका मत है टीका में इसको कहते हैं शास्त्र दृष्टिया इति सूत्रे शास्त्र दृष्टि शब्दे न अभिमता शास्त्र दृष्टि शब्द के द्वारा क्या कहा जाता है तथा तो भूता शास्त्र दृष्टि वाचस्पति जानाती कि जो ध्यान जा प्रमा हुआ ध्यान से जो प्रमा हुआ ब्रह्माकार वृत्ति हुआ इसी को शास्त्र दृष्टि कहा जाता है ऐसे वाचस्पति जानते हैं क्यों वो जो ध्यान से जो प्रमा हुआ ब्रह्माकार वृत्ति हुआ, हुआ तो उसको क्यों कहते हैं कहते हैं पर यत पर है सर्वोत्कृष्ट भ्रमाकार वृत्ति होकर के ब्रह्म हो जाना ज्ञान होना यही सर्वोत्कृष्ट है तथा भूता प्रमा एव शास्त्र दृष्टि उस प्रमा प्रमा अर्थात संशय विपरीय रहित तो जब हो जाना नहीं तो हम घट देखे फिर बाद में संशय हुआ है घट देखे नहीं देखे उसको प्रमा नहीं कहा जाएगा तो संशय है तो यहाँ प्रमा शब्द का अर्थ संशय विपरीय रहित तो होना तथा भूता प्रमा एव शास्त्र दृष्टि रित्यर्थ को हेतु इसको क्यों कहेंगे शास्त्र दृष्टि कहते हैं अपी आगे कहते हैं अपी संग्राहने प्रत्यक्ष अनुमानभ्याम ये दोनों प्रमाण है प्रत्यक्ष और अनुमान आगे उसको कहते हैं च एनम प्रपंच निरस्त निरस्त समस्त प्रपंचम आत्मान का विशेषण दे दिए निरस्त समस्त प्रपंचम आगे अव्यत्म संग्राधनस्य इसका अर्थ कहते हैं भक्ति ध्यान प्रणिधान आदि अनुष्ठान काले अर्थात जो सूत्र है अपि संग्राधने अर्थात संग्राधन काले संग्राधन शब्द का अर्थ हो गया भक्ति ध्यान आदि अनुष्ठान अनुष्ठान अर्थात इसका ध्यान ध्यान ब्रमा करोगिना पश्य सूत्र तो जो दे दिया पंचम पंक्ति में टीका में अति अभी संग्राधने संग्राधने धने अत निध्यासन मतलब ब्रमाकार समय में योगिना पशंती तत्र हेतु देखते हैं इसमें क्या प्रमाण है कितने प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष शब्द से श्रुति और अनुमान से स्मृति स्मृति को अनुमान कहा जाता है क्योंकि उसे हम श्रुति का अनुमान करते हैं इसलिए स्मृति को अनुमान शब्द से कहा जाता है तो कहा श्रुति है दिखाते हैं तथा तो च्रुति ज्ञान प्रसाद विशुद्धसत्तस्तु तंग पश्य निष्कल ध्याय मुंदक ज्ञान प्रसादन विशुद्धसत् तो ज्ञान का प्रसाद जब दृढ़ हो जाता है उसे विशुद्धसत् अर्थात ये जो हृदयग्रंथिखंड हो जाता है विशुद्धसत् ततः उसे क्या होता है तम तम पर ध्यान साधक पश्य ध्यायमान <किनागाध> तो कहा जाए अर्थात ध्यान से ही वो ब्रह्म का अनुभव करता है विशुद्ध सत्व तो तो पहले क्योंकि ध्यामान प्रथमा है नत्व प्रथमा है तो विशुद्ध सत्व ध्यामान तम निष्कलम ज्ञान प्रसाद पश्यते हैं तो अर्थात ये पहले होने वाला है सब तो सब विशुद्ध होने पर ही ध्यान करेगा जो पहले है। ठीक। और स्मृतिश्च यसा संतुष्टा शयतेन्द्रिया ज्योति पश्यु योगात्मने नमः यम जिसको ज्योति ही जिस ज्योति को तो ज्योति ये नपुंस का लिंग है यम कहने से कुलि कह दिए तो ये जानना है वो एक ही चीज है जिस को, बी निद्रा, निद्रा, निद्रा अर्थात अज्ञान तो, तो बिनिद्रा अर्थात तो विगत निद्रा ये भर्थात तो ज्ञानी लोग जीत तो स्वासा जीत तो स्वासा अर्थात तो प्राणायाम करके शुद्ध हो गए संतुष्टा अर्थात मन में कोई भी अशुद्धि नहीं है संयतेन्द्रिया इंद्रिय का भी लोलुपत्व नहीं है रागे देदिया देुंजान अर्थात योग करता हुआ ऐसे युंजान यम ज्योति पश्य अर्थात करता होगे विनिद्रा जितोश्वास संतुष्टा संयतेन्द्रियांजान यम ज्योति पश्यस्म योगात्मने नम उनको जिसको देखते हैं ज्योति को परमात्मा तो योगात्मा है परमात्मा को तो जानने का करण इन्होंने योग दिया है प्राणायाम दिया है स्वाध्याय स्वामनंद ये नहीं विनिद्रा जीत स्वा संतुष्टा संयत युजाना अच्छा मतलब इसमें विद्वान सह ये भी करना चाहिए था तो ये से हुआ मतलब वो, तो वो आएगा स्वाभाविक रूप से स्मृति है ना इसलिए होगा तो जो का वो भी तो पूर्व परंपराशी परंपरा तो में उनका कहना है की इतना शब्द दिया है विद्वांस लगा देने से क्या नहीं होता <laughs> तो विद्या को यहाँ दिया नहीं बाकी सारे उसको दे दिया ध्यान तो तो तो ये हो गया ज्ञान से किम साधन अर्थात वाचस्पति मत में हुआ कि शास्त्र श्रवण के बाद ध्यान होगा ध्यान का करण मन ज्ञान से, से ही वो परमा होगा ब्रह्म ज्ञान होगा मन ही करण बना तादृश ज्ञानस्य से साधनम् इति अपेक्षाया मूल में कहते हैं तच ज्ञान पाप पापक्षय होने से ज्ञान उत्पद्यतेयात पाप से कर्मण ठीक है स्वच पापक्ष अच्छा आगे मूलवे दियापक्षी सोच ये कहाँ से होगा कर्मानुष्ठान दी थी कर्म का अनुष्ठान करने से पापक्षीय होगा निष्काम होकर करने से इसलिए परम्पराया कर्मणां नाम परंपरा से कर्म भी ब्रह्म ज्ञान में विनियोग हो जाएगा इसके लिए ब्रह्म सूत्र है सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुति रसोव सर्वेशा आश्रम कर्म अपेक्षा तो कैसे अशोभ पूर्व पक्षी वहां कहा कि अगर ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो जाएगा जा, तो कर्म फिर मोक्ष के लिए साधन नहीं बना तो कर्म अगर मोक्ष के लिए साधन नहीं बना तो फिर ये कर्म का आवश्यकता क्या रहा अब तो व्यर्थ है तो सिद्धांती वहा उतर देता है कि सर्वापेक्षा का सर्वेशा आश्रम कर्म नाम अपेक्षा क्योंकि वाक्य में है तम तो ए तम तो वेदान वचन न ब्राह्मण तो ये जो यज्ञ दान तप कहा गया आश्रम कर्म ये सब अपेक्षित है कैसे उदाहरण मतलब उदाहरण देते हैं अश्व अश्व तो ये लांगल कर्षण में उसका विनियोग नहीं है इसमें अश्व व्यस्त हो गया ऐसा कर्म मोक्ष में उसका उपयोगिता नहीं है तो गुरु मोक्ष कहता है कि कर्म फिर व्यक्त हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि में अगर उपयोगी नहीं है क्या व्यर्थ हो जाता है वह इसी प्रकार की जो कर्म हुआ ये मोक्ष में उपयोगी नहीं है तो ज्ञान में उपयोगी है अंत कर्म करने से चित्त शुद्ध होकर के ज्ञान होगा इसलिए ज्ञान में उपयोगी है तो कर्मानुष्ठान परंपरा या कर्म नाम विनियोग अतएव ब्राह्मणा वेदन वचन ब्राह्मण विदी सजेन दान है और बाकी आगे स्मृति का मनु पक्वे पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते पक् प्रवर्त पक्वे पक्ए कर्म के द्वारा कषाय पक्व हो जाने पर अर्थात नाश हो जाने पर कषा पाप तत्व तो ज्ञान प्रवर्तते फिर आगे ज्ञान होगा ठीक है क्योंकि मूल में दिया सर्थात पापक्ष मूलमेदिया त्ञान पापक्ष पापक्ष परंपरया तत्व तो ज्ञाने कर्मण विनियोग कर्म आवश्यक है तो तो ज्ञान के लिए क्योंकि करने से ही चित्त प्रत्यक प्रमाणता बुद्धे है कर्मणु उत्पादय शुद्धि कृतार्थान्य समायांती प्रावृदंते ऐसे कहते हैं प्रत्येक बुद्धे है प्रत्येक प्रवणता कर्माणी शुद्धि तो उत्पाद्य कर्म क्या करते हैं शुद्ध करके बुद्धि का प्रत्येक प्रवणता अर्थात आत्म चैतन्य के तरफ प्रवाह करवा देंगे अर्थात जगत से बुद्धि हटा देंगे इसलिए कर्म का लाभ मतलब उसका फल है जगत में सत्य बुद्धि को नाश करेगा जब तक जगत में सत्य तो बुद्धि है तब तक तो कर्म आवश्यक है तो कर्म का यही अर्थात तो उसका आवश्यकता है कि जगत में मिथ्यात्म बुद्धि दृढ़ करने का तो जगत में मिथ्यात्व बुद्धि हो जाने से चित्त का यह सर्वदा इसको आलम्बना चाहिए अभी जगत में मिथ्यात् बुद्धि होने से चित्त और जगत को आलंबन नहीं बनाएगा तो क्या करेगा ब्रह्मो का दिशा में ये प्रभाव होगा तो प्रत्येक प्रवणता प्रवणता अर्थात तो नीचे की तरफ बहना बुद्धि का प्रत्यय प्रवणता कर्म उत्पादन करेगा कैसे शुद्धिता आगे क्या होगा कृतार्थानी कर्माणी कृतार्थानी इसलिए अस्तम या कर्म का काम पूरा हो गया कर्म स्वयं अपने फिर झड़ जाएगा उसको कर्मों में रुचि नहीं जाएगा तो जब तक किन्तु जगत मिथ्या नहीं हुआ हमारा चित्तवृत्ति आत्म तरफ प्रवाहित तो नहीं हुआ तब तक तो कर्म की आवश्यकता है करना चाहिए देते हैं अपना अप कार्य कर लिया वर्षा काल में वर्षा कर दिया इसी प्रकार चित्त शुद्ध करके अर्थात वेदांत श्रवण में रुचि करवा देना जब तक तो वेदांत श्रवण में रुचि नहीं होता है तो कर्म करना है ये नष्कर्म्य सिद्धि का यह तीन उनचास संख्या है दिस्ट्री, दिस्ट्री। इसका है आरंभ है कि प्रत्यक प्रमाणता बुद्धे है, इस है। इसको अगर कहे होंगे तो ये कर का उदाहरण करते कर दिए हैं लिद्धि कर का है सुरेश्वर आचार्य जी भगवान से तो उनका ये उदाहरण कर दिए होंगे कहीं पंचदी का टीका इत्यादि में होगा श्लोक तो साक्षात नहीं है टीका इत्यादि ठीक टीका में इतव परंपरया तत्वज्ञाने कर्मण विनियोग अतएव टीका में आगे अतएव अतएव अर्थात परम्परया विनियो कर्म का ब्रह्मज्ञान में परंपरा से विनियोग तेदावचन मंत्र है तम का अर्थ पूर्वोकम उससे पहले विचार चल रहा था एक का अर्थ अन उक्त आगे फिर विचार है ब्रह्म का परमात्मा ब्राह्मण ब्राह्मण अर्थात वेदावचनादीर्ेदि इच्छा ब्राह्मण ब्राह्मणा सभी बीदीषंधन का अर्थ वेदावचन के द्वारा वेदि इच्छा वेदावचन वेद अध्ययन वेदा के अनाशक अनाशकन तपसा अनाशकन तपका विशेषणा दिए अनाशक अनाशन अर्थात हित मित मेध्य असनम अच्छा अनासकम का अर्थ अनासनम वहा तपस का अर्थ है कि नाशक तप नहीं करना है किन्तु यहाँ अनासन शनम। अनासन में आसन आसन अर्थात यहाँ अशुभ भक्षण है जाते हैं है अशुभ भोजन है ना अस भोजन है असनाति हित मित मैध्य असनम तो यहाँ अनासनम ठीक है अर्थात अनासनम इस प्रकार लेना पड़ेगा हित मित मैध्य भोजन करेगा तो नाश नहीं होगा अन्य कुछ करने से नाश होगा इस प्रकार कि मूल में है तो अनाशक नाशक नहीं होना चाहिए तो नाशक नहीं होना चाहिए अथा हित मित मैध्य भोजन करने से नाशक नहीं होगा ठीक है तत्र अभी यहाँ बीविधि तो बीविधि में धातु है विद आगे प्रत्यय है सन और प्रकृति प्रत्यय में मुख्य कौन है प्रत्यय तो इसलिए सन यहाँ मुख्य होगा सन का अर्थ तो इच्छा तो अभी यज्ञ दान तपसा इच्छंती विविधि में इच्छा मुख्य हो गया तो यज्ञ दान तप इच्छा का साधन है तो इच्छा का अर्थात तो वाचस्पति जी कहते हैं यज्ञ दान तपो आश्रम कर्म करने से अंदर में इच्छा होगा मैं ब्रह्मो को जानू इस ये जो यज्ञ दान तपो ये इच्छा का साधन नहीं है यद्यपि विभिधिशा में इच्छा प्रधान है क्यूँकी संप्रत्य है विवरण वाले कहते हैं नहीं नहीं वो जो धातु है जो अप्रधान है यज्ञ दान तपो यह अप्रधान के लिए साधन होंगे वेदन में साधन होंगे तो ये कैसे हो जाएंगे क्योंकि मुख्य है सन, उसी के लिए साधन तो प्रधान हो गया इच्छति तो अश्वे न इच्छति ऐसा होगा क्या न तो गंतुम का अनु यहाँ गम के साथ होगा सन के साथ नहीं होगा अर्थात सर्वदा तृतीय सन के साथ होगा ऐसा कोई बात नहीं है धातुअर्थ के साथ भी हो सकता है इसलिए विवरण वाला कहते है जो यज्ञ न न तपसा इत्यादि है ये सब वेदन जो धातु है उसके साथ इसलिए ये ज्ञान का साधन होंगे अश्विन जीवन स्थिति में क्यों नहीं अश्वि के द्वारा जाना चाहता है तो फिर वो आकांक्षा होने पर नहीं अशु को अश्व के द्वारा इच्छा करता है अशु के द्वारा इच्छा नहीं करता अशु का अन्वय तो गम के साथ ही होगा इसी प्रकार यज्ञ ये तप का अन्वय ये विद के साथ ही होगा वाले पूछते हैं तो क्या यज्ञ दान तप करने से ज्ञान हो जाएगा तो विवरण वाले उत्तर देते हैं है से ज्ञान नहीं हो जाएगा किंतु ये इच्छा उत्पन्न करवा करके ज्ञान कराएगा वाचस्पति वाले कहते हैं अगर इच्छा उत्पन्न करुआ करके ज्ञान कराएगा इच्छा उत्पन्न होने से श्रवण करेगा तो इच्छा को उत्पन्न किया यज्ञ योग को इच्छा को उत्पन्न किया तो फिर आगे इच्छा ज्ञान करेगा ये नहीं लेकर ले तो हो जाने के बाद ये इसको छोड़ नहीं देगा ये उसका चलता रहेगा जब तो संन्यास नहीं हो गया ये चलता रहेगा खाली इच्छा हो जाने से छोड़ देगा ऐसा नहीं है संन्यास हो जाने से छुट जाएगा जब तक तो नहीं हुआ तब तक करता रहेगा अर्थात वर्ण चलता रहेगा जब तक तो फल नहीं दे दिया इसे में विचार करके स्पष्ट दिखाए टीका में तय अर्थत प्रधान भूताया उत्कट इच्छाया वेदानुवचनादीना साधनता मिश्रा प्रत्यय अर्थ प्रत्यय हो गया सन प्रत्यर्थ हो गया प्रधान भूता प्रत्ययार्थ क्या हो गया उत्कट इच्छा विविध दिशा में प्रत्यर्थ हो गया इच्छा उत्कट इच्छा वेदानुवचन के द्वारा ये अर्थात उत्कट इच्छा होगा उत्कट इच्छा या इच्छाया उसमें वेदानुवचना साधनता वेदानुवचना साधना, साधना, नी, साधना नी। किसमें उत्कट इच्छा में अर्थात वेदानुवचन विधि दिशा को उत्पन्न करवा देगा बस वो चरितार्थ हो गया चला जाएगा किंतु विवरण वाले कहते हैं अश्वे न जीगमीषति इत्यादि धातुअर्थ जैसे यहाँ अश्व का अन्वय धातुअर्थ के साथ होता है इसी प्रकार धातु वेदन से प्राधान्य इच्छा का प्राधान्य नहीं इति है ज्ञाने तेजा साधन तुम विवरण यज्ञ दान तप वेदावचन ये सब ज्ञान में साधन है अच्छा यज्ञ दान तप ये अगर ज्ञान में साक्षात नहीं बनेंगे वेदानुवचन से ज्ञान के लिए साक्षात बने वेदानुवचन अर्थात तो अध्ययन अर्थात तो ये वेदांत तो अध्ययन ये साक्षात बनेगा ठीक टीका में यश्य चुवारिशत संस्कारा इत्यादि श्रुति तपसा कर्म संघंती इत्यादि शिष्य आदि पदार्थ मूल में कहा अंतिम है ना तत्व ज्ञान प्रवर्तते इत्यादि स्मृति उसके लिए कहते हैं यशे चतवारिशत संस्कार ये है श्रुति अच्छा और तपसा कलम संघ इत्यादि स्मृति ये सब आदि पदों से लेना है यश्य एते चतरिंशत चौवालिस संस्कार एक मनुष्य को होना चाहिए ये बृहदारण्य को उपनिषद का बारह सौ है वन ये चतवारिशत संस्कार वहाँ है ये व्यक्ति का जीवन में इतने संस्कार होना चाहिए अच्छा ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकर श्याण